श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रानी रसमणी रानी रसमणी का नाम श्री रामकृष्ण भाव प्रचार के इतिहास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है बुद्धमती एवं धर्म प्राण रानी ने प्रारंभिक काल में ही श्री रामकृष्ण की महिमा समझ ली थी ईश्वरीय विधान के अनुसार वे तथा उनके दामाद श्री रामकृष्ण की देखभाल तथा उनकी साधना के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूरी तौर से अपने ऊपर लेते हुए योग प्रवर्तन के कार्य में सहायक होकर चिर हो गए। रानी की जीवनी का अनुशीलन करने पर मन में स्वतः विचार आता है कि सुयोग्य सुविधा मिलने पर महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का विकास करती हुई देश तथा जनता का अपार कल्याण कर सकती विशेषकर उपयुक्त पर्यावरण पर उनका स्वभावगत पूर्णतः होता है। रानी भवानी, रानी मई, रानी भवानी, स्वर्णमई, हेमंत कुमारी आदि दान बंगाली नारिया इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कलकत्ते के उत्तर में गंगा के पूर्वी तट पर बसे हाली शहर के निकट किसी गाँव में एक महिष्य परिवार में सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी के बंगे 11 अश्विन बुधवार को प्रातःकाल रानी रासमणि का जन्म हुआ था उनके पिता का नाम हरे कृष्ण दास तथा माता का नाम राम प्रिया दासी था रासमणि निर्धन परिवार की कन्या थी उनके पिता गृह निर्माण तथा कृषि अधिकारियों के द्वारा परिवार पोषण करते थे इसने मई ने कन्या का नाम रानी रखा था बाद में उनका नाम रसमणी हुआ अतः मोहल्ले के लोग उन्हें रानी रासमणी के रूप में जानते थे निर्धन होने पर भी हरे कृष्ण ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा था और रानी के भोज को भी सिखाया था उनके घर में रात को बंगला रामायण महाभारत पुराण आदि का पाठ हुआ करता था तथा उसे सुनने को अनेक ग्रामवासी एकत्र होते थे इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति पायण दास दंपति माला तिलक आदि भी धारण करते थे रानी ने भी, भी माता पिता से निष्ठापूर्वक यही सब बातें सीखी थी रानी की माता दीर्घ नहीं थी कन्या को सातवां वर्ष लगते ही आठ दिन तक सन्निपात ज्वर का कष्ट भोग कर उन्होंने ईड़लोक से विदा ली रानी को ग्यारहवा वर्ष लगा उस समय उसका रंग गोरा शरीर सुंदर तथा केस काले और लंबे थे उसका रूप अनुपम न भी भी हो तो भी उसे सुंदरी कहा जा सकता था। तथा सभी क्षेत्रों में सुलक्षण संपन्न थी इसी समय जान बाजार के धनाढ़ जमींदार प्रीतराम रामदास के पुत्र श्री राजचंद्र के दूसरी बार विधुर हो जाने पर उनके लिए एक कन्या की खोज हो रही थी राजचंद्र बाबू बीच बीच में नाव द्वारा त्रिवेणी में स्नान करने जाया करते थे एक बार जब वे वहां गए तो सहयोग से रानी भी वहीं एक दूसरे घाट पर आई हुई थी लोगों ने दूर से ही उसे राजचंद्र बाबू को दिखाया तदुपरांत पुत्र की सम्मति जानकर प्रीतराम बाबू ने हरे कृष्ण दास के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा शीघ्र ही हरे कृष्ण की भी सहमति आ गई और 1804 सौ 8 वैशाख के दिन शुभ विवाह भी संपन्न हो गया रासमणी ने जमींदार के घर बहु के रूप में आकर अपना रानी नाम सार्थक किया यहाँ पर रानी के शश्र वंश का थोड़ा परिचय देना आवश्यक है प्रीतराम का आदि निवास हावड़ा जिले के घोषालपुर ग्राम में था उनकी बुआ श्रीमती बिंदुबाला दासी मन्ना बाबुओं की कुलवधू थी उन दिनों मराठा आक्रमण से बंगाल त्रस्त हो रहा था उन्हीं संकट के दिनों में प्रीत राम अपने राम तनु तथा काली प्रसाद नामक दो छोड़े भाइयों के साथ घर छोड़कर कलकत्ता आए और बुआ के घर रहते हुए विद्यालय में अध्ययन करने लगे से अक्रूर चंद्र मन्ना उन दिनों साहब के दीवान थे की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर मन्ना बाबू ने उनको ले जाकर साहब के वेलिया घाट के नामक, नमक के व्यवसाय में घोड़े से वेतन थोड़े से वेतन पर क्लर्क के काम में लगवा दिया तदुपरांत जयसोर के मजिस्ट्रेट साहब के साथ परिचय हो जाने पर प्रीत राम ने उनकी सहायता से कुछ दिन ढाका शहर में नौकरी की फिर अपनी कुशलता के फलस्वरूप वे नाटोर के राजा के दीवान पद पर नियुक्त हुए बाद में उस कार्य से छुट्टी लेकर वे कलकत्ता आए तथा उन्नीस हजार रुपये देकर नीलाम में मकीमपुर तालुका खरीद लिया और कमाए हुए धन से बेलिया घाटा में दो आढ़ते चलाने लगे इनमें से एक में बास और दूसरे में मकिमपुर परगने से प्राप्त वस्तुएं बिका करती थी बहुत से बांसों को एक साथ बांध कर नदी में बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है ऐसे गठों को बंगला में बांस का माड़ कहते हैं तदनुसार प्रीतराम माड़ के नाम से पहचाने जाने लगे इस व्यवसाय के अतिरिक्त वे नीलाम की चीजें खरीदकर कर लोगों को बेचते तथा उनके लिए रसद जुटाने का कार्य भी किया करते थे इन सब कार्यों में उन्होंने अच्छा खासा धन कमा लिया अपने उद्यम से ही प्रीतराम ने अपनी आर्थिक अवस्था बहुत सुधार ली यह देखकर अक्रूर चंद्र के भाई युगल किशोर मल्ला ने उनके साथ अपनी कन्या के हाथ पीले कर दिए तथा दहेज के रूप में उन्हें सोलह बीघा जमीन भी दी बाद में उसी पर प्रीतराम का आवासीय भवन निर्मित हुआ उनके दो पुत्र हुए हरचंद्र और राजचंद्र हरचंद्र ने निसंतान ही शरीर त्याग किया राजचंद्र की बात हम पहले ही कह आए हैं सौभाग्यवती रानी रासमढ़ी ससुराल में आकर धन के मद में न फूल कर पहले के ही समान गृह कार्यो में व्यस्त रहने लगी सास के मना करने पर भी वे नहीं सुनती थी इसके अतिरिक्त पूजा पाठ आदि में उनकी विशेष रुचि थी और सास ससुर का चरणोदक लिए बिना वे भोजन पर नहीं बैठती थी सभी का रानी के ने हो गया था राजचंद्र राम के ही समान कर्मकुशल थे इसके अतिरिक्त बुद्धिमती पत्नी को परामर्शदात्री के रूप में पाकर वे अधिकाधिक सफलता से मंडित होने लगे अंततः 1817 सो ईस्वी में प्रीत राम ने साढ़े छह लाख मुद्राए तथा बहुत सी चल अचल संपत्ति छोड़कर शरीर त्याग किया तब एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में राजचंद्र ने सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया राजचंद्र अपनी निरहंकारिता बुद्धिमत्ता तथा उदारता के लिए कलकत्ते के तत्कालीन समाज में सुप्रसिद्ध थे उनके प्रिंस द्वारिका नाथ ठाकुर अक्रूर दत्त काली प्रसाद सिंह तथा राजा राधाकांत देव बहादुर आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता थी इसके अतिरिक्त उनकी लॉर्ड ऑकलैंड तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अभिजात भागीदार जॉन वेव साहब के साथ भी मित्रता हो गई थी इन सब उपलब्धियों तथा सदगुणों के कारण उन्हें सरकार से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई थी राजचंद्र जैसी विशाल संपत्ति के अधिकारी हुए थे उनका दान भी वैसा ही महान था और इस कार्य में उन्हें अपनी सहधर्मनी रासमणी से यथेष्ट प्रोत्साहन भी मिलता था इनके अनेकों सत्कार्यों में से कुछ यहां विशेष उल्लेखनीय है अठारह सौ तेईस ईस्वी में पश्चिम बंगाल के अनेक स्थानों में बाढ़ आई इसने बहुत से परिवारों को विपदग्रस्त तथा सहाय संबलहीन कर दिया उस समय रानी ने उनके खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था में बहुत धन व्यय किया उसी वर्ष अपने पिता का देहावसान हो जाने पर रानी चतुर्थी कर्म करने गंगा तट पर गई तो देखा कि घाट कीचड़ से भरा उबड़ खाबड़ तथा खतरनाक बन गया था रास्ता भी वैसा ही अनुपयोगी था तथा कार्य संपन्न हो जाने पर घर लौटकर कर उन्होंने राजचंद्र बाबू से घाट तथा रास्ता बनवा देने का अनुरोध किया। थोड़े दिन बाद ही कंपनी की अनुमति से राज चंद्र के धन से पहले बाबू घाट तीस ईस्वी और बाद में बाबू रोड की निर्माण हुई इसके अतिरिक्त भी राजचंद्र ने अपनी माता की स्मृति में अहिरी टोला के लिए तथा उनमें चिकित्सक और द्वारपाल की व्यवस्था उनकी एक अन्य कृति थी हाल के सरकारी पुस्तकालय के विकासार्थ उन्होंने दस हजार रुपये दान दिए थे बेलिया घाटा की नहर के लिए उन्होंने अपनी निजी जमीन सरकार को दान दी तथा उनके बदले में जनता के निःशुल्क आवागमन की अनुमति मांग ली उनके एक और तो राजपरिचित थे हुक डेविसन एंड कंपनी के व्यवस्थापक रामरतन बाबू उनके मित्रों में से एक थे उनके अनुरोध पर एक बार राजचंद्र उस कंपनी के मालिक को एक लाख रुपये ऋण देने को राजी हुए अगले दिन ही पता चला कि साहब दिवालिया हो गए हैं तथापि राजचंद्र ने अपने दिए हुए वचनानुसार उन्हें ऋण दिया